नरेंद्र भी अब सचमुच ठाकुर के प्रेम से आबद्ध हो चुके थे ब्राह्मण समाज आदि में घूमकर भी जब उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो कह सकता कि उसे ईश्वर प्राप्ति हो चुकी है तब उनके मन में यह इच्छा उठी कि श्री रामकृष्ण से भी यही प्रश्न किया जाए पर दूसरी ओर मन में यह भी भय था यदि वे भी उसी प्रकार इस प्रश्न का सीधा उत्तर न देकर टाल जाए फिर तो खड़े होने का कोई सहारा ही न रह जाएगा जो भी हो यह जिज्ञासा ज़्यादा दिनों तक मन में ही दबाए रखने में असमर्थ हो एक दिन साहस बटोरकर कर वे ठाकुर से पूछ बैठे महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है तक्षण विधारहित स्पष्ट उत्तर दी मिला हाँ जी ठीक ऐसा ही जैसा तुम्हें देख रहा हूँ ठाकुर सिर्फ इतना ही कहकर नहीं रुके उन्होंने यह भी कहा कि वे उन्हें भी ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं नरेंद्र को अंधेरे के बीच अपना पथ आलोकित दिखने लगा तथापि उनका युक्ति मन तब भी ठाकुर के बारे में पूरी तरह तरह से संदेह रहित नहीं हो पाया था इसलिए ठाकुर जब अपनी अनुभूति अथवा नरेंद्र के भविष्य से संबंधित किसी गोपनीय तथ्य को प्रकट करते हुए विश्वास दिलाने के लिए कहते माँ दिखाया और कहलवाया है तब निर्भीक और स्पष्टवादी नरेंद्र तर्कपूर्वक कहते कौन कह सकता है कि माँ इस प्रकार दिखाया करती है अथवा फिर यह सब आपके ही मस्तिष्क की कल्पना की उपज है यह कहकर वे पाश्चात्य मनोविज्ञान के आधार पर यह समझाने का प्रयास करते कि नेत्र आदि इंद्रियां कभी कभी हमें धोखा भी दिया करती है और फलस्वरूप इस प्रकार के दर्शन आदि मन की इच्छाओं के अनुरूप हुआ करते हैं नरेंद्र की ऐसी बातें कभी कभी तो ठाकुर को चिंता में डाल देती वे सोचते ठीक ही तो है मन सा वाचा कर्मणा परायण, नरेंद्र तो झूठ नहीं बोल सकता अंत में इस समस्या के समाधान के लिए वे जगन माता के शरण में गए मां ने कहा उसकी बातों पर ध्यान क्यों देते हो वह अभी बच्चा है थोड़े दिन बाद वह ये सारी बातें सत्य मान लेगा माँ पर पूर्णतया निर्भरशील ठाकुर यह आश्वासन पाकर निश्चिंत हुए दक्षिणेश्वर आने जाने के साथ नरेंद्र की कॉलेज की पढ़ाई भी चल रही थी वे अद्भुत स्मरण शक्ति लिए जन्मे थे अतः कॉलेज के विषयों का अध्ययन करने में उन्हें बहुत कम समय लगता था शेष समय इष्ट मित्रों के साथ आमोद प्रमोद करने तथा अन्य विविध विषय सीखने में बीतता था, था। प्रवेश का परीक्षा देने के समय अठारह सौ वर्ष के प्रारंभ से ही उन्होंने भारतवर्ष का इतिहास बड़ी गंभीरता पूर्वक पढ़ा था एफएम में पढ़ते समय उन्होंने एक एक करके न्याय शास्त्र के अनेक ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था बीए की परीक्षा देने के पूर्व उन्हें यूरोप और विशेषकर इंग्लैंड के प्राचीन एवं आधुनिक इतिहास तथा पाश्चात्य दर्शन शास्त्रों का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया था इस प्रकार अध्ययन के फलस्वरूप उनमें द्रुत गति से पढ़ने की क्षमता का अपूर्व विकास हुआ था उन्हें ग्रंथ की प्रत्येक पंक्ति को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी प्रत्येक अनुच्छेद की केवल प्रथम तथा अंतिम पंक्ति को मन में बैठा वे ग्रंथकार का वक्तव्य समझ लिया करते थे बाद में उनके लिए प्रत्येक पृष्ठ की पहली तथा अंतिम पंक्ति पर दृष्टि डाल लेना ही काफ़ी था यहाँ तक कि वे एक ही साथ तीन चार पृष्ठ तक उलटते चले जाते थे विद्यार्थी जीवन में नरेंद्र सभी प्रकार के सुख विलास से दूर रहते हुए एक ब्रह्मचारी का आदर्श पालन करते थे साथियों में किसी को शौकीन देखने पर उसे दो चार करी खोटी भी सुना दिया करते थे विशेषकर किसी युवक की चाल ढाल में नारी भाव का थोड़ा भी आभास इन पुरुष सिंह को सहन नहीं होता था इन्हीं दिनों उन्होंने निर्जन वास करना भी आरंभ किया घर में बच्चों का शोरगुल तथा अन्य लोगों की बातचीत से उनके अध्ययन में असुविधा होती थी अतः वे अपने नानी के घर आकर उनके बाहर वाले मकान के रुमंजले पर स्थित एक छोटे कमरे में रहने लगे घर के भीतरी भाग से उनका कोई संबंध नहीं रहता था अपना दैनिक अध्ययन पूरा किए बिना वे कमरे से बाहर तक नहीं निकलते थे बाहर से सीढ़ी से चढ़कर ऊपर पहुंचते ही एक बिल्कुल छोटा सा कमरा दिख पड़ता जिसकी चौड़ाई कोई चार हाथ होगी और लंबाई उससे दुगनी कमरे के अंदर कैनवास की एक खाट थी उस पर एक छोटा सा मटमैला तकिया रखा रहता जमीन पर एक फटी चटाई बिछी रहती और कोने में एक तानपूरा एक सितार और एक तबला रखा रहता था इस कमरे का नाम उन्होंने तंग दिखा दिया है रिश्तेदारों ने रिश्तेदारों से इस प्रकार अलग रहने पर भी मित्र वसल नरेंद्र का यह पाठागार भी प्रायः मित्रों के साथ विविध चर्चाओं एवं संगीत आदि से गुलजार रहा करता था दूसरों का दिल दुखाने में असमर्थ नरेंद्र बहुला इसी कारण कभी कभी एकांत में अध्ययन करने के उद्देश्य से तंग से संलग्न उससे भी छोटी एक कोठरी में घुसने के बल जाग घुटने के बल जाग घुसते और दूसरों की नजरों से ओझल रहते हुए काफ़ी देर तक अध्ययन में तल्लीन रहा करते थे नरेंद्र धनाढ़ थे तथा उनके अधीन अनेक दास दासियां थीं फिर भी वे इस प्रकार के आडम्बरहीन वातावरण में अपने निर्धन सहपाठियों के बीच समय बिताया करते थे इसके अतिरिक्त रात का काफ़ी समय ईश्वर आराधना में बीतता। नरेंद्र के चरित्र में एक ही साथ इन परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखकर लोग भोचक्के रह जाते थे इसी बीच उन्हें कॉलेज में भी प्रसिद्धि मिलने लगी दर्शन के प्राध्यापक हेस्टी साहब ने इसीलिए कहा था नरेंद्र वास्तव में एक प्रतिभाशाली युवक है